प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा अत्यंत पापी व्यक्ति अपने जीवन के अंतकाल में कोई शुभ कर्म कर दे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है समाधान वैसे तो किसी अत्यंत पापी मनुष्य से अंतकाल में शुभ कर्म होने की संभावना बहुत कम होती है परंतु यदि किसी प्रकार उससे कोई शुभ कर्म बन जाए और उस कर्म का संबंध ईश्वर से हो जाए तो उस व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है बलि के विषय में आता है कि वह पिछले जन्म में बहुत बड़ा पापी था एक दिन वेश्या के लिए बहुत सी सामग्री लेकर शाम के समय जा रहा था एक शिव मंदिर के पास से गुजर रहा था तो वहाँ आरती हो रही थी उसका ध्यान उधर चला गया ठोकर लगकर गिरा और सिर फट गया सारी सामग्री बिखर गई उसे अभ्यास हुआ कि अब आभास हुआ कि अब मरने ही वाला हूँ तो पता नहीं कहाँ से मन में आ गया ओहो जीवन भर तो मैंने कुछ पुण्य नहीं किया परंतु अब यह सामग्री मैं महादेव को अर्पित करता हूँ इसी विचार में उसका शरीर छूट गया जब धर्मराज के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में तो पाप ही पाप है केवल एक पुण्य है किसका फल पहले भोगोगे उसने प्रार्थना की कि उस अंतकाल के पुण्य का फल मुझे पहले मिल जाए इसके बाद मुझे नरक में छोड़ दीजिएगा धर्मराज ने विचार करके कहा इस पुण्य से तो तुम्हें दो घड़ी के लिए इंद्र का पद मिल सकता है उन्होंने संकल्प से इंद्र को बुलाया और कहा आप दो घड़ी के लिए स्वर्ग से बाहर घूम आएँ तब तक यह जीव आपके पद पर रहेगा वहां बैठते ही बलि ने दो घड़ी में संकल्प करके स्वर्ग की सब वस्तुएँ दान कर दी स्वर्ग में तो लोग भोग के लिए जाते हैं पर महादेव ने उसे ऐसी बुद्धि दे दी तो क्या करे उसी दान के प्रभाव से उसका सारा पाप दब गया स्वर्ग में दान करने की विधि नहीं है इसलिए उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ परंतु उसका ऐश्वर्य कितना बड़ा था उसी दान का संस्कार रहा कि उसने गुरु का भी कहना नहीं माना और सारा राज्य विष्णु को दान कर दिया अब देखो उसके द्वारा शिव जी को किया गया अर्पण उसे कहाँ से कहाँ ले गया इस तरह पापी व्यक्ति भी अंत में यदि किसी प्रकार भगवान से जुड़ जाए तो उसका कल्याण संभव है जिज्ञासा आनंद रामायण में कहा है वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दिया और रामावतार बाद में हुआ इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक घटना पहले से निर्धारित है फिर व्यक्ति का पुरुषार्थ क्या बनेगा समाधान बात तो सुनने में ठीक लगती है भृगु संहिता के अनुसार यदि कोई ज्योतिषी बता सके तो आपके जन्मों की और इस जन्म में घटने वाली सभी घटनाओं को बता सकता है भृगु जी समर्थ थे उन्होंने जो लिखा वैसा हो जाता है परंतु उस संहिता में कई साधन भी लिखे हुए हैं उन साधनों को करने से जीवन में बदलाव भी हो सकता है किसी की मृत्यु का समय निश्चित है पर कोई विशेष प्रयोग करने से मृत्यु टल भी जाती है एक बात समझनी चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र जब भी कुछ कहेगा प्रारब्ध को लेकर कहेगा किसी घटना के साथ सुख दुख का संबंध है उसे लेकर कथन करेगा आपका शरीर पुण्य और पाप कर्मों से मिलकर आरंभ हुआ है उनका फल जो सुख और दुख है वह आपको किसी घटना के निमित्त से भोगना पड़ेगा वह प्रारब्ध कर्मों का फल है परंतु आपके अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है उसमें केवल प्रारब्ध कर्मों का ही नहीं अपितु पूर्व के सभी कर्मों का संबंध रहता है सभी कर्मों के संस्कार मन में रहते हैं उनमें शुभ संस्कार भी है और अशुभ भी शुभ संस्कारों को जगाना उन्हें बलिष्ठ करना यह हमारा पुरुषार्थ है पुरुषार्थ का संबंध ही अलग है पुरुषार्थ का संबंध घटनाओं से न होकर संस्कार परिवर्तन से है इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान से ही संस्कारों की जो व्यवस्था है वह बालक के शुभ संस्कारों को बलवान करने के लिए ही है बालक की प्रकृति कोमल होती है वहाँ अच्छे संस्कारों का वातावरण मिलने पर वे शीघ्र जग जाते हैं इसी प्रकार सत्संग का महत्व भी संस्कार परिवर्तन के लिए ही है प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं होता परंतु संस्कार बदल जाए तो आगे आपकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा संस्कार परिवर्तन से जीवन में दो परिवर्तन होते हैं पहला एक ऐसी दृष्टि मिलती है जिससे सुख दुख का भोग पीछे छूट जाता है एक भक्त प्रत्येक घटना को भगवत कृपा के रूप में ग्रहण करता है किसी ने अपमान किया उसमें भी वह कृपा देख रहा है तो उसे दुख कहाँ से होगा दूसरा परिवर्तन यह होता है कि उसकी प्रवृत्ति बदलती है जिससे उसके नवीन कर्म बदल जाते हैं हम कई बार देखते हैं कि सत्संग मिलने पर कुछ लोगों की प्रवृत्ति एकदम बदल जाती है इसलिए समझना चाहिए कि प्रारब्ध भाग की अपेक्षा जीवन में पुरुषार्थ भाग बिल्कुल अलग है इसलिए मानव जीवन में पुरुषार्थ का अवसर नहीं है यह एक गलत सोच है